शांति, शांति, कृष्ण यजुर्वेदिया कठो उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय में द्वितीय बल्ली त्रयोदश मंत्र हो गया था चतुर्दश मंत्र चतुर्दश मंत्र भी हो गया था हाँ नचिकेता का विद्या ग्रहण योग्यता यमाराजी परीक्षा करने के बाद उसका प्रशंसा करने लगे नचिकेता पुनः स्मरण दिलाता है आचार्यों को कि हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर हमको आवश्यक है इनके उसी का ज्ञान ही उसी आत्मतत्व का ज्ञान है ये निश्चय साधनम मोक्ष का साधन है इसलिए उसी विषय में आप हमको बताइए मंत्र था अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्रस्माद अन्यत्र च भूताच भव्या यश्यसी तत्व ठीक है हम हाँ, भाष्य में नचिकेता ये कहते हैं योग्यः यद्यम योग्य प्रसन्नश्ची भगवान्म प्रत्य धर्म शास्त्रीया धर्मुष्ठा तत्फला तत्कारकेक पृथ्भूत यदि अहं योग्यः अगर हम विद्या ग्रहण करने के लिए योग्य है तो हेतु प्रसन्नश्ची यदि सा प्रसन्न है अर्थात विद्या का अर्थात प्रवाह का ये दोनों आवश्यक है शिष्य भी योग्य होना आवश्यक है और गुरु भी आचार्य भी प्रसन्न होना तो यह होने से ही विद्या का प्रवाह ये निर्विघ्न होता है इसलिए उभय पक्ष से अर्थात ये आवश्यक है इसलिए हम लोग शांति मंत्र भी प्रतिदिन द्वितीय शांति मंत्र उसी के लिए भी हम लोग पाठ करते हैं प्रसन्न से भगवान संबोधन करते हैं हे भगवान माम प्रति मेरे प्रति अगर आप प्रसन्न हो तो अन्यत्र धर्मात् इसका अर्थ कहते हैं धर्मांत का अर्थ शास्त्रीयात क्योंकि शास्त्र में जो विधान किया गया है तजन्य तो ये धर्म होता है तो धर्मां का अर्थ शास्त्रीयात् तो शास्त्रीय अर्थ अर्थात तो शास्त्र विहित कर्मण अनुष्ठानात इसलिए आगे भाष्यकार कह देते हैं धर्मानुष्ठान्त जो शास्त्र में विधान किया गया है वो करने से उसे धर्म होता है विधान किया गया अर्थात जो अनर्थ कारक नहीं है प्रयोजन सिद्ध करेगा मोक्ष का दिशा में ले जाएगा तो धर्मांत का अर्थ अर्थशास्त्रीयात् इसका अर्थ हो गया धर्मानुष्ठान्त तो ये धर्मांत का तीन अर्थ कहते हैं एक तो है कि वो कर्म का अनुष्ठान और वो कर्म का फल कर्म करने से कोई फल होगा अतत्कार के भयस और वो कर्म संपादन करने के लिए भी जो सब आवश्यक होते हैं उनको कहा जाता है कारक तो कर्म क्रियाम निर्वर्त इति कारक <coughs> का ये लक्षण है तो जो धर्मानुष्ठान धर्म का जो अनुष्ठान है क्रिया संपादन उसके लिए जो सब व्यवहार होते हैं अर्थात तो जो क्रिया संपादन करवाते हैं उनको कारक कहा जाता है तो ये क्रिया क्रिया का फल और क्रिया संपादन जिन कारणों को के द्वारा होता है वो सबसे पृथक है पृथक भूतम यह क्रिया अर्थात धर्म क्रिया तथा अधर्मात इसी प्रकार के निषिद्ध शास्त्र में जो निषेध किया गया है तो वो निषेध का जो अनुष्ठान है और निषिद्ध कर्म से जो फल होगा निषिद्ध कर्म संपादन करने में जो कारक है उससे भी यह आत्मतत्व तो भिन्न है तथा तो तथा तो अर्थ समान प्रकार के कह देते हैं जैसे धर्मांत भिन्न इसी प्रकार के अन्यत्र अधर्मात् का अर्थ पृथक भाष्यकार कह दे पृथक भूतम यह अन्यत्र का अर्थ होगा तथा तो अन्यत्र अस्मात्ता कृता कृत कृता रकृत ये दोनों से दोनों को समास करके आगे पंचमी कह दे <स्ट्रीक्षट> क्या समास कह सकते हैं तभी पंचमी में एक हो जाएगा कृताकृता क्रिता, समाहर द्वंद समाह करने से ही एक वचन होगा ये समाह में एक वचन कौन सा सूत्र कहेगा क्या चीज न समाह नकुंभ नहीं क्या सूत्र है तो सच नपुंसकम है किंतु एक करने वाला सूत्र क्या है स नपुंस क्या ऐसा कोई सूत्र है स नपुंस उसका ऊपर सूत्र क्या है एक वचनम च उसका एक कह दिया वो किसको एक वचन कहा उसका ऊपर सूत्र क्या है लोगों में ना ना वचन नहीं जे सत स नपुंसकम उसका ऊपर सूत्र दिगुर एक वचन उसका वृत्ति क्या है दिगुर दिगुर दिगुर्द्वन्व एक आगे वो स नपुंसकम वो समाह अर्थ में नपुंसक हो जाएगा वो तो द्वितीय सूत्र है न तस्मात्ता कृतम कार्यम अकृतम कारणम अस्माद अन्यत्र कार्य कारण इससे भी भिन्न है अर्थात यह जो आत्मतत्व तो है वो कार्य नहीं है तो कार्य नहीं है तो किसी क्रिया का फल यह नहीं होगा और अक्रम अकृतम अर्थात कारणम अर्थात इससे भी कुछ होने वाला नहीं है तो कभी कभी अगर हम सोचते हैं कि हमसे ये हो गया तो ये भ्रांति हो जाती है इसको याद रखना है फिर कृता कृता हम भिन्न है हम कारण भी नहीं होते हैं किंच अन्त्र भूताच भूतात अति काला तो भूत अर्थात अतिक्रांत काल से यह आत्मतत्व तो भिन्न है और भव्याच्च कहने से भविष्य अर्थात भविष्यत काल से भी भिन्न है तथा तो वर्तमानात भव्य जो भव्य कहने से उससे भविष्यत काल और वर्तमान काल ये दोनों ग्रहण हो जाएंगे तो भूत कहने से भूतकाल भव्य कहने से भविष्यत काल और वर्तमान काल और दोनों के साथ च च दिया है तो ये हो गया कालिक अर्थात तो उस काल में होने वाले जो पदार्थ अर्थात यह आत्मतत्व तो काल से भी भिन्न है और उस काल में होने वाले पदार्थों से भी भिन्न है तो चब्द का अर्थ ऐसा ले लेंगे कालत्रण यछिदेत यहाँ तो, तो भाष्यकार तीनों काल से भिन्न ऐसे कह दिए अर्थात तीनों काल से वो परिच्छि नहीं होता है यदि ईदृशंग वस्तु सर्व्यवहार गोचरातीत पश्यसी जानस तदव यदि ईदृश वस्तु इस प्रकार की वस्तु को ईदृश में की सूत्र से हुआ इदम ये जाता है यदि ईदृशम वस्तु सर्व गोचर गोचरातीत इस प्रकार की वस्तु है धर्म अधर्म कृत अकृत भूत भव्य ये सबसे अतीत ऐसा कोई ईदृशम वस्तु तो जो इस प्रकार वस्तु हो जाएगा वो सर्व व्यवहार गोचर अतीत सर्व व्यवहाराणाम गोचर गोचर विषय किसी व्यवहार का विषय ये नहीं बनेगा क्योंकि यह काल में ही परिचिन्न नहीं होगा जो काल से परिचिन नहीं होगा वो व्यवहार नहीं हो पाएगा पश्यसी जानासी पश्यसी का अर्थ आप ऐसे अगर जानते हैं कोई पदार्थ को तो तदव वो आप कहिए मह्यम मेरे लिए ठीक टीका अतः अतएव बरदान व्यतिरेकेण अपूर्वो अयम प्रश्न न आशंकनीय जो तीन बर मांगा था उस तीनों बर से ये कोई भिन्न है इसी प्रकार की न आसंकनीयम शंका करना नहीं चाहिए अतः अतः अतएव कार्य तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं पृष्ठ से एवं पृछ्यम्वात जो तृतीय वर में पूछा था ये यम प्रेत भी मनुष्य उसी का ही फिर पृछ्यमत्व उसी का ही फिर दीवरा ये पूछा जा रहा है पृछ्यमान इसी को टीका कह दें अतएव तो अर्थात ये कोई चतुर्थ बर नहीं है वरदान व्यतिरेकेण अपूर्व अयम प्रश्न तो तीन बर के लिए तो तीन मांग लिया था ये और कोई वर नहीं है ये अपूर्व अधिक अपूर्व अर्थात अधिक तो अधिको एयम प्रश्न इतनी न आशंकनीय इस प्रकार के शंका नहीं करना है हेतु दे देते हैं पूर्व पृष्ठ एव एव याथातथ्य प्रश्न पूर्व पृष्ठ जो तृतीय प्रश्न के तृतीय वर के रूप में जो मांगा था न चिकेता उसी का ही याथातथ्य प्रश्न उसका यथार्थ स्वरूप सुरू, कैसा है ये जानने के लिए प्रश्न हुआ पृष्ठ से वस्तुन विशेषणान्तर ज्ञान साधनम वक्तुम इत्यथ पृष्ठ से वस्तुन आत्मन जो वस्तु है उसका और ज्ञान का और एक साधन भी कहने के लिए ये चतुर्थ प्रश्न कर रहे हैं ज्ञान साधन कहते हैं विशेषणांतरम अन्य विशेषण छह नंबर टिप्पणी में देख लीजिए नैस इत्यादि पूर्व ग्रंथोक्ताचार्योपदेशादि रूप साधन अपेक्षा नैशा तर्कण मतिरापनिया ये आया था तो पूर्व में विचार हो गया था वहां कहा गया था अन्य प्रोक्त गतिरस्त्र तो ये पूर्व मंत्र में था उसका अर्थात यह तार्किक से भिन्न आचार्य के द्वारा व्याख्यान होने पर ही इसका ज्ञान होगा ऐसे वहाँ कहा गया था तो ज्ञान का एक उपाय कहा गया था कि आचार्य उपदेशादि रूप साधन ये पूर्व में कहा गया था तो उसके अपेक्षा भिन्न प्रकार का साधन अभी यहाँ कहा जाएगा वो क्या है कहते हैं प्रणव उपास्त आदि रूपम ज्ञान साधनम उपदेष्ट तो प्रथमे कहा गया था आचार्य उपदेश यही ज्ञान का साधन है अभी ये भिन्न साधन कहेंगे प्रणव उपासना ये भी ज्ञान का साधन है कहेंगे तो एक साधन से होगा तो दूसरा साधन क्यों कहते हैं कहते हैं आचार्य उपदेश से ज्ञान होगा ये उत्तम अधिकारियों को तो जिनमें साधन चतुष्टय दृढ़ है और जिनमें नहीं है उनके लिए आगे प्रणव उपासना कहा जाएगा मंद मध्यम अधिकारियों के लिए तो यह कहना अभी अभिप्राय है इसलिए उसी प्रश्न जो तृतीय वर्ग के रूप में प्रश्न था उसी को पुनः कह रहे हैं अन्य साधन विधान का उद्देश्य से आगे मंत्र के लिए अवतरणिका दे रहे हैं इति एवं पृष्ठवते मृत्यु उवाच वस्तु विशेषणातरंग च विवक्षन एवं पृष्ठवते मृत्यु उवाच एवं पृष्ठवते पृष्ठ बते चतुर्थ तो अंत तो हुआ ना पृष्ठ अर्थात तो पूछा कौन नचिकेता तो पृष्ठ ये चतुर्थी हो गया तो इसका अर्थ हो जाएगा नचिकेत से क्योंकि वही पूछने वाला है तो पृष्ठवते में फिर क्या प्रत्यय हुआ वाला नचिकेता उसके लिए तो से किस अर्थ में प्रत्यय होने से नचिकेता को कहेगा से कर्म अभी प्रश्न किया कौन नचिकेता तो प्रच्छातु का नचिकेता क्या हो जाएगा करता तो करता अर्थ में क्या प्रत्यय हो सकता है यहाँ तब तुम तो। पृष्ठवते नचिकेता नचिकेत से मृत्यु उच मृत्यु ने कहा पृष्ठम वस्तु विशेषणातरम च विवक्षण पृष्ठम यद वस्तु आत्मतत्व और विशेषण्तरम विशेषण्तरम अर्थात तो पूर्व टिप्पणी में कह दिया गया प्रणव उपासना साधना ये कहने के लिए वस्तु का भी व्याख्यान करेंगे और साधनांतरम इसका भी व्याख्यान करने के लिए दो नंबर टिप्पणी देख लीजिए विशेषण्तर पूर्वोक्तापेक्ष ज्ञान से साधनावत ज्ञान का दूसरा साधन पहले कहा गया था क्या साधन कहा गया था आचार्य उपदेश अभी साधनातरम कहेंगे प्रणब उपासना ये हो गया विशेषणांतरम अर्थात साधना सर्वे वेदायत पदमा मनंति तपाशी सर्वाणी च यदि यदि यदिछनों ब्रह्मचर्य चरती तत्ते पद संग्रहेणी ब्रबीम्योमीत युत्पमती सर्वाणी ते यदिछन ब्रह्मचर्य चरती तत्पद सर्वे वेदा यत पदम पदम पद्यते गम्यते इति पदम कर्मणि जो अर्थात गम्यते अर्थात ज्ञायते प्राप्यते प्राप्यते अर्थात ज्ञायते ज्ञान और प्राप्ति ये दोनों समानार्थक है जब विषय भिन्न नहीं है विषय अगर स्व भिन्न है तब तो ज्ञान होने से प्राप्ति नहीं हो जाएगी नीलकंठ भगवान तो वहाँ ज्ञान हो गया तो प्राप्ति हो गया ऐसा नहीं है तो किन्तु जब विषय सो ही है अभिन्न है तब ज्ञान ही प्राप्ति <स्याँगा> अथवा जहाँ अज्ञान ही व्यवधान है वहाँ ज्ञान मात्र उतने से ही प्राप्ति कह जाएगी जैसे कहते हैं गला में ये गले में गला में चामी करो माला तो केवल अज्ञान ही व्यवधान है गला में माला कहीं खो गई ऐसे केवल भ्रांति हो गई तो ज्ञान हो गया तो प्राप्ति वहाँ अभिन्न नहीं है तो फिर भी अर्थात स्वसत्ता अधीन है सर्वे वेदा यी तो अर्थात कथन करते हैं आमनंती में धातु क्या होगा तो आमनवंती कथयन्ति बदंती क्या धातु स्मरण है ख सूची नहीं तो फिर कहना पड़ेगा ना को क्या आदेश हो जाता है ना को कुछ आदेश होगा मनो आदेश होगा ये हे मना ना तो कथने प्रकथने तो सर्वे वेदा यत पदम आमनंती तो इतना विस्मरण हम लोगों को हो रहा है ना सुबह सुबह थोड़ा भारी हो जाता है मन ये क्या कारण होता है क्योंकि अभी बहुत लोग व्याकरण है ये प्रश्न का उत्तर के लिए आना चाहिए तो सर्वे वेद यद पदम आमनती आमनति अर्थात कथयंति सारे वेद इसी को ही कहते हैं और सर्वाणी तपाशी च यद वदंती सारे तप जिसको कहते हैं सारे तप जिसको कहते हैं अर्थात साधनत्व जिनको साध्य माना गया है यहाँ वदंती का अर्थ स्वीकुवंती सर्वाणी तपाशी सारे तप यद यद अर्थात जिस आत्मतत्व को साधनत्व अर्थात तो सिद्ध करते हैं यहाँ तपासी का अर्थ कश्चि धीर प्रत्येक आत्मात आवृत्त चक्षुर यही तप है अर्थात इंद्रियों को भोग से उपरम करवाना यही तप है इसलिए व्यास जी कहते हैं ये शांति पर्व का श्लोक है मनसेंद्रिया मनसे एकाग्र परम तप है स धर्म स धर्म सज्याय सर्वधर्मेभ्यो सज्ञ्याय सर्वधर्मे सधर्मो परमो मत इस प्रकार के शांति पर्व का स्लोक है मनुष्य इंद्रियाग्रम परम तप एकाग्र करना एकाग्र क्यों नहीं होता है कहते हैं भोग प्रवृत्ति संस्कार इतना अधिक है कि शांति मंत्र तो करते हैं किंतु मन कितने समय रहता है महिमना तो पढ़ते हैं फिर कितना बाहर जाता है किंतु लगे रहने से धीरे धीरे फिर एकाग्र होता है तो सारे तपस्या तपस्या अर्थात इंद्रियों को रोधन करना यही तपस्या है इनमें जो संस्कार है मन में और इंद्रियों का जो सामने में भोग आ जाने से लोलूपत्वम कहा जाता है इसका रोधन करना यही हो गया तप सर्वाणी तपाक्षी च यद बदंती साध्यत्व न जिस तो को कहते हैं और यदि चंतो तो ब्रह्मचर्य चरंती तो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात तो गुरुकुलवास अथवा तो अन्य अन्य भी जो ब्रह्मचर्य अर्थात चित्त एकाग्रह करने का सबसे उच्चतम साधन है चरंती चरंती अर्थात तो गुरुकुलवास करके विद्या अध्ययन और तद तो उपलक्षित जितने सारे व्रत अनुष्ठान वो सब करते हैं तत्पम तेते तोभ्यम हे नचिकेता आपको ये संग्रहेण ब्रवीं संक्षेप से और यह क्या है कहते हैं तब ये ओम ही ओम शब्द से इसको कहा जाएगा टीम भाष्य में सर्वे वेद यदम पदम, पदम, पदम पदनीय गमनीय अविभागेन आमनती प्रतिपादय तपाशी सर्वाणी च यदि याप्तर्थन सर्वे वेदा वेद ये पंचदशी में श्रवण का ये श्लोक है वेदाताशेषाण् तो इति ब्रह्मात्मन्यात्पर्य धीरे भवेत भवे ये सब इसी के आधार पर वो सब श्लोक बनते हैं तो ये सारे वेदांत आदि मध्य अवसान तो यही ब्रह्मात्मनी एवं तात्पर्य ब्रह्मात्मनी अर्थात तो ब्रह्म ही आत्मा ब्रह्म है ये कोई भिन्न नहीं है इसी में ही तात्पर्य है इसी का ऐक्य अनुभव करना लेना यही हो गया पदनियम इसी का भाष्यकार कहते हैं पदनियम का अर्थ घमनीयम पद तो पदगतो धातु है अनियर प्रत्यय हो गया तो इसका अर्थ अविभागे गमनीय भेदेन गमनीय भेदे नहीं अभेदेन गमनीय ओ जो पद हो गया परमात्मा पद ब्रह्म ब्रह्मपद अभागेन अर्थात तो अस्मि इस प्रकार की तीन नव टिप्पणी चाहिए अब अच्छा गमनीय अविभागेन अभेदेन अहम अस्मि ब्रह्म इस प्रकार के और अविभागेन आमनती ये अविभागन का अन्वय पार्श्व में होगा अविभागे न गमनीयम और अविभागे न आमनंति सर्वे वेदा अविभागे गमनीयम पदनियम हो गया और सर्वे वेदा अविभागे न अर्थात अविभागन का अर्थ है सारे वेदों का यही तात्पर्य है कि अर्थात ये ब्रह्म पदों को कहने के लिए अर्थात इसमें कोई विवाद नहीं है यही उनका तात्पर्य है अविभागे का अर्थ एक रूप एक स्वरेण आमनती प्रतिपादय आगे तपानसी सर्वाणी च यदंती यद सारे तप जिसको कहते हैं अर्थात तो प्राप्ति अर्थानि प्राप्तर्थाथ सारे तप इसी आत्मतत्व की ब्रह्मतत्व की प्राप्ति के लिए तो हम भी कोई भी तप करते हैं इसी दृष्टि से होना चाहिए तो चाहे हम गंगा स्नान करें चाहे मिमिनपाठ करते हैं चाहे प्रातः जागरण कुछ भी करते हैं सभी का लक्ष्य वही है हमारे सारे क्रिया जब एक एक हो जाएगा एक ही प्रयोजन के लिए हो जाएगा तो गति कितना तीव्र होगा तो ये विज्ञान में कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स बहुत ज़्यादा अगर एक ही दिशा में चलेगा तब तो वो गति शीघ्र होगा हम कुछ भी करते हैं अगर हमारा बुद्धि में वही रहता है कि हम तो ये परमात्मा प्राप्ति के लिए करते हैं तो ये तो हम कैसे वेदांत तो अधिक हम हमारा जीवन में अनुभव हो इसके लिए करते हैं तो हमारा सारे प्रवृत्ति उसी दिशा में चालित होगा पर जब हमारा प्रवृत्ति उसी दिशा में होगा हमारा मनोवृत्ति उसी दिशा में होगा प्रकृति भी उसी के अनुसार सब आलाइन अर्थात सब जुगाड़ करेगा आप देखेंगे धीरे धीरे प्रकृति भी सब अनुकूल होने लगेंगे हमारी इच्छा जब दृढ़ हो जाएगी परमात्मा मार्ग में चलने के लिए प्रथम तो थोड़ा बाधा लगेगा वास्तविक वो बाधा नहीं है प्रकृति कांटा हटा रही है तो फिर धीरे धीरे वो बाधा जैसे अतिक्रम हो जाएगा आप देखेंगे स्वयं अनुभव होगा कि सब चीज अनुकूल हो रहा है सब अनुकूल हो रहा है तो जब हम बाधा को बाधा ग्रहण नहीं करके अर्थात कांटा हटाए जा रहे हैं रास्ता से ये विचार करेंगे देखेंगे धीरे धीरे सब अनुकूल हो जाएगा यदि क्षण जिसको प्राप्त करने के लिए इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य गुरुकुल गुरुकुल ब्रह्मचर्य यहाँ ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा वेद त तो ब्रह्मणी ये चरति ब्रह्मचर्य यत् तो प्रत्यय हो जाता है चरोग ब्रह्म उप रहने पर ब्रह्मचर्य अर्थात वेद का अध्ययन करना गुरुकुल गुरुकुलवास लक्षणम अथवा अन्य अन्य कहने से जो सामान्यतया प्रसिद्ध है वासना काम वासना को रोकना है वो मुख्य है तो इसका अर्थ है कि उसके पूर्व बाकी सब वासना रुक गए होंगे अन्यथवा ब्रह्म प्राप्ति अर्थ हम चरंती ब्रह्म का प्राप्ति के लिए प्राप्ति के लिए अर्थात तो अभेदनों अनुभव करने के लिए चरंती जब तक वासना रहेगा वो वासना को पूर्ति करने के लिए परिचिन भाव भी रहना पड़ेगा क्योंकि वासना पूर्ति का आधार हो जाएगा परिच्छिन भाव व्यापक में कोई वासना पूर्ति हो नहीं पाएगी तो जब तक वासना रहेगा तो ये परिचिन भाव रहेगा रहे तो, रहे तो ये ब्रह्म प्राप्ति कैसी हो जाएगी इसलिए जितना जितना वासना रहित तो हो जाए कुछ नहीं चाहिए तो ये करना है वो करना है कहते हैं वो जो शरीर मन बुद्धि से होगा वो होगा हमको और कुछ नहीं करना है क्या होगा कहते हैं जो शिव जी की इच्छा वही होगा तो हमको और कुछ करना नहीं इस प्रकार की जितना वासना रहित तो हो जाएंगे तत्ते ते, ते का अर्थ तुभ्यम वह पद को तुभ्यम पदम यज्ञा तुम जो पद के बारे में आप प्रश्न किए थे संक्षेप संक्षेपतो ब्रबीमी उसको मैं संग्रह से आपके लिए कहता हूं ओम इति तथ ये संक्षेप से ये हो गया ओम इतिका में सर्वे वेदा मंत्र में कहा गया सर्व वेदा का अर्थ हो गया वेदेश उपनिषद उपनिषद साक्षात ये ब्रह्मो को कहते हैं इसलिए पंचोदशिक वेदा नाम अशेषा नाम नहीं कहे है वो वेदाता नाम से कह कहते अर्थात ये जो वेदांत तो होता है तो आदि मध्य अवसान सर्वत्र स्पष्ट दिखेगा कि ये ब्रह्मात्म तत्व तो को ही कह रहा है आ जो कर्म उपासना इत्यादि हो जाएगा स्पष्ट नहीं दिखेगा वो परंपरा या कहेंगे तो इसलिए कह देते हैं वेद एक देशा उपनिषद अने उपनिषदों ज्ञान साधन साक्षाद विनियुक्ता कर्मा शुद्धिवारती साधना अन वेद शब्द का अर्थ उपनिषद ऐसे करने से उपनिषदः ज्ञान साधन साक्षाद विनियुक्ता उपनिषद क्या विभक्ति वचन हो जाएगी उपनिषद सब साक्ष्याद विनियुक्ता ज्ञान साधन और तपाशी तपाशी ते कर्मा तम वेद में जो कर्म कह गया छिपणी तथा वेद कर्मकांडा वेदोक्ता तपाशिकाथों तो के वेदोक्ता कर्मा तो वो भी इसमें अर्थात साधन है आत्मप्राप्ति में किंतु शुद्धिद्वारण अवगति साधना अवगति ज्ञान तो ये चित्त चित्तशुद्धि के द्वारा ज्ञान का साधन होंगे मंदाधिकारी विचारा सामने क्रमण अवगति साधन संक्षिप्या मंदा अधिकारी जो कि विचार में असमर्थ है उनको क्रमेण अवगति साधनम क्रम से अर्थात अभी जो स्थिति है वहाँ से चित्त शुद्ध करा करके आगे ले जाने के लिए अवगति साधनम संक्षेप से कहते हैं ये मंद मध्यम अधिकारी के लिए ये उपासना कथन होगा अभी तो उपासना भी वेद में कहा जाता है क्यों कहते हैं सभी श्रवण के लिए अधिकारी नहीं होते हैं अर्थात केवल श्रवण से ज्ञान हो जाएगा चित्त में अगर वासना है तो नहीं होता है इसलिए कल्पतरुकार ये बात कहते हैं निर्विशेष परम ब्रह्म साक्षात् तुम परम ब्रह्म निर्विशेष है किंतु साक्षात् कर इसका अनुभव करने के लिए अनिश्वराहा असमर्था जो समर्थ नहीं होते हैं तो समर्थ नहीं होते हैं अर्थात चित्त वासना रहित तो नहीं हो गया है ते मंदा अनुकंपियंत सविशेष निरूपणे ही सविशेष ब्रह्म का निरूपण के द्वारा वही वेद में ही कहा जाता है तो उनके ऊपर अनुकंपा किया जाता है ते सविशेष निरूपण से क्या होता है वशीकृत मनस्य शाम सगुण ब्रह्मशीलनाथ ऐसा मनसी वशीकृत ये जो अर्थात वासना युक्त होकर के मंद अधिकारी हुए इनका मन जब वशीकृत हो जाता है कैसे सगुण ब्रह्मशीलना इस ब्रह्म का शीलन शीलन अर्थात चिंतन तो सगुण ब्रह्म का चिंतन करके इनका मन जब एकाग्र हो जाता है वशीकृत हो जाता है तदेव आविर्भवे साक्षात्पाधि कल्पनम उपाधे कल्पनम अपेतह अपेतह अयुक्त तदेव साक्षात् आविर्भवत तदेव ब्रह्म साक्षात् आविर्भाव हो जाएगा उपाधिहित होकर के किन्तु कब होगा जब वशिक्रित है मनुष्य वो वशिक्रित कैसे होगा सगुण ब्रह्मशीलना तो सगुण ब्रह्मशीलना का कोई प्रमाण चाहिए कहते हैं इसीलिए तो ये वेद में सगुण ब्रह्म का भी उपासना कहा जाता है अधिकारी जो विचार में समर्थ नहीं होते हैं उनके लिए कहा जाता है इसलिए हमको क्या पता कि हम मंद है अमंद है हम उत्कृष्ट है हमको क्या पता तो इसलिए हम करते भी रहे साथ में हम क्यों महिमना पाठ करते हैं क्यों ये पाठ करते हैं कहते तो हैं यही हमारी उपासना है तो इसको क्यों करते रहेंगे कहेंगे आपको निश्चय है आप उत्तम अधिकारी है तो है तो भाई बढ़िया बात है कि तो उत्तम अधिकारी का लक्षण भी कहेंगे एक बार होने से हो जाएगा जैसे सनत कुमार इत्यादि का बात आता है तो इसी प्रकार की अगर आप है तो ठीक है अगर नहीं हुआ तब तो एक दिन वेदांत तो पाठ में आ गया नहीं हुआ तो फिर आपको महिमा पाठ करना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा ये नियम है संग्रहण टिका में संक्षिप्य आह इति भाष्य में संग्रहेण संक्षेप तो ब्रवीमी ओम इतिहा अभी टीका कारण यहाँ कुछ और स्पष्ट करवाते हैं हमको यहाँ शब्दोच्चार शब्द से उच्चारणे युति तत्वाच्य प्रसिद्ध प्रसिद्धम् शब्द से उच्चारणे घटह घटे शब्दों अस्त तो घट घटह से उच्चारणे बुद्ध पट आगछति न आगती तो जो अर्थ बुद्धि में आता है उसको कहते हैं ये शब्द से उच्चारणे यफुति तत्वाच्य तत्वाच्य कहने से शब्द उस उ वो शब्द का वाच्य है ऐसा प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोके टिप्पणी में दिए हैं देखिए प्रसिद्धमी देखें घटशब्दारण स्फुरतिया कम्बु कंबुग्रीवादीमत व्यक्त घटशब्दवाच्य प्रसिद्धवादी वाई भाव घटशब्द उच्चारण करेंगे तो कंबु मत व्यक्ति व्यक्ति अर्थात वो पदार्थ ये स्फुरत्या ये स्फुर हो जाता है अर्थात तो हमारा बुद्धि तदाकारा हो जाती है इसको घट शब्द का वाच्य कहा जाता है ये लोक में प्रसिद्ध है आगे ठीक समाहित चित्त ओंकार उच्चारणे यद विषया अनुपरक्त संवेदन तद ओंकारम तद्दम्य तद्वाच्य ब्रह्मास्मी ध्यात चित्तस्य ओंकार उच्चारणे सतचित बहुग्री सहित यस्य साधकस्य साधक का ओंकार विषय ओंकार उच्चारण करेगा अर्थात एकाग्रचित साधक ओंकार उच्चारण करेगा करने से यद विषय विषय से उपरक्त नहीं हुआ उपरक्त संयुक्त तो जो विषय संयुक्त नहीं हुआ अर्थात तो विषय रहित जो निर्विषय वृत्ति न नव टिप्पणी देखे अच्छा हाँ घटादि शब्द उच्चारणे न घटाधि विषयावच्छिन्नम एवं स्फुरती घट शब्द जब उच्चारण करते हैं बुद्धि में क्या व्यक्ति आ जाता है वो कंबु ग्रीवादिमान पदार्थ आता है ये जो कंबु ग्रीवादिमान ये मिट्टी का दिखता है ऐसा इसका वास्तविक स्वरूप क्या है ये क्या पदार्थ है अंतिम में घटावचिन्न चैतन्य है तो उसी को यहाँ कहते हैं घटादि शब्द उच्चारणे न घटादि विषयावच्छिन्नम एवं स्फुरती घटादि अवच्छिन्नम किम तद चैतन्यम और घटा अवच्छिन्न चैतन्य का ही स्फुर होता है क्यों जो पदार्थ सब है ये तो आखिरी ब्रह्म ही है ब्रह्म किंतु अन्य रूप से दिख रहा है तो हम कह देते हैं कि ये घटा अवच्छिन्न चैतन्य क्यों हमको ये विभाग होकर के दिख रहा है हम कहते हैं कि घट है तो यह चैतन्यम स्फुर नयदम तथा अर्थात यह अवच्छिन्न होकर के स्फूर्ण नहीं होना है इसी को कह दिया गया कि विषय अनवच्छिन्न होकर के जो टीका में कहा गया ना यद विषय अनुपरक्तम जब घटक एने से घटावच्छिन्न चैतन्य की प्रतीति हुई तो ये विषय उपरक्त है ना विषय अनुपरक्त है विषय उपरक्त है विषय से अवच्छिन्न हो गया किंतु जब ओम उच्चारण करेंगे तो इसी प्रकार की विषय अवच्छिन्न होकर के बुद्धि में नहीं आएगा चैतन्य तो का स्फूरण होगा विषय से अवच्छिन्न नहीं होगा अच्छा नैदम तथा इतिहास विषय अनुपरक्तम इति से तो वाचक उपरंजक विषयकोटनि न तेन विषय उपरक्त था अमुष्य अवधेयम तो कहते हैं जब आप घट उच्चारण कर दिए तो स्फूर्ण तो हुआ चैतन्य का किंतु किन्तु वो वो छिन्न चैतन्य स्फूरण हुआ अर्थात हमको जो पदार्थ ज्ञान हो रहा है चैतन्य का ज्ञान हो रहा है किंतु एक अवच्छेद कभी साथ में आ गया क्या अवच्छेद का साथ में आया घट तो जब घट साथ में आया तो ये घट जो कि अवच्छेदक है ये भी विषय कोटि में रहा कहते हैं हम घटावच्छिन्न चैतन्य को जानते हैं तो विषय कोटि में चैतन्य रहा और घट भी रहा ये चैतन्य कैसे रहता है हम कहते हैं ना घटो अस्ति ये जो अस्ति कहते हैं यह क्या पदार्थ है ये चैतन्य है और घटो अस्ति तो घटो वहाँ भी विषय कोटि में आया तो यहाँ किंतु क्या होता है ओंकार से तो वाचकत्व न उपरंजक विषय कोट अनिवेशात ओंकार जब उच्चारण किया विषय अनुपरक्त चैतन्य आया तो वहाँ ओंकार विषय बन करके नहीं गया विषय कोटि में ओंकार नहीं गया किंतु घट विषय कोटि में जा रहा था जाने से घट चैतन्य को अवच्छिन्न किया किंतु ओंकार विषय कोटि में नहीं जाएगा तो अवच्छिन्न नहीं करेगा तो इस प्रकार की क्यों हो जाएगा कहेंगे ओंकार का जो वास्तव अर्थ है वो अवच्छिन्न करने वाला नहीं है क्योंकि ओंकार आखिरी आप ही है आत्मतत्व तो तो है इसलिए कभी भी विषय कोटि में जाकर के अवच्छिन्न करेगा ही नहीं तो ओंकार का उच्चारण होने से कहते हैं वाचकत्व उपरंजक विषय कोट व जो घट ये वाचक हुआ वाचक होने से उपरंजक हो गया उपरंजक अर्थात तो पास में जे रह करके रंग डाल देने वाला है रंजक धातु रंजक रंजक अर्थात तो रंज रंगे रागे तरागे तो अर्थात तो रंग डाल देना इसको कहा जाएगा रंजक तो उप पास में रह करके जो रंग डाल देगा ये घट चैतन्य का पास में रह करके उसको परिचिन्न करवा दिया यही अपना परिचिन भाव को चैतन्य में डाल दिया इसी प्रकार की ओंकार चैतन्य के पास में रह करके अपना रंग डाल देगा कहेंगे डालेगा नहीं वास्तविक तो क्या है ना ओंकार भी अपरिचिन्न है और जो चैतन्य ही अपरिछिन्न है इसलिए और रंग डाल नहीं पाएगा वो दोनों एक ही हो जाएंगे वाचकत्व न उपरंजक विषय कोट अनिवेशात ओंकार वाचक बनकर के जैसे घटो उपरंजक होकर के विषय कोटि में प्रवेश हो गया इसी प्रकार की ओंकार प्रवेश नहीं करेगा न ते न विषय उपरक्तता इसलिए वो जो वृत्ति होगी वो विषय से उपरक्त नहीं होगा विषय हम उसको कह देंगे जो परिच्छिन ज्ञान करवाएगा जहाँ अपरिच्छिन्न ज्ञान करवाएगा उसको और विषय नहीं माना जाएगा यहाँ जो कहा गया अनुपरक्त अनुपरक्त विषय से अनुपरक्त अर्थात ये परिच्छिन्न ज्ञान जो नहीं करवाएगा इस प्रकार की संवेदनम स्फुर्ति ये जो संवेदना होता है ये हम सबको होता है खाली हम उसको पहचानते नहीं जैसे हम लोग का बीच में कोई बैठा है तो हमको पता नहीं कि शक्ति ज्ञान नहीं है जैसे कह देंगे कि ये ध्रुव है ध्रुव कौन व्यक्ति कौन है पता नहीं है तो इसी प्रकार की ये जो विषय अनुपरक्ता संवेदना ज्ञान ये हम सबको होता है हम उसके ऊपर महत्व नहीं देने से हमको शक्ति ज्ञान नहीं होता है तो जब हम महत्व देंगे एक वृत्ति से दूसरा वृत्ति ये बीच में इसलिए हम लोग बार बार विचार करते हैं कि जब हम प्रणाम करते हैं घुटने में साष्टांग में सांस रुक जाता है ध्यान से उसी क्षणों को देखें वही हो जाता है ये विषय अनुपरक्त संवेदना और जिसको हम ध्यान से देखेंगे उसी का ही संस्कार बनेगा जिसको हम ध्यान नहीं देते उसका संस्कार नहीं बनेगा रास्ता में जाते हैं पथि पार्श्व तो उसका कहाँ संस्कार हो जाता है नहीं होता है क्यों हम उसको ध्यान नहीं दिए जिस चीज को ध्यान देंगे उसका संस्कार बनेगा तो ये जो विषय अनुपरक्त संवेदन हमको होता है उसको अगर ध्यान देना आरम्भ करेंगे इसका संस्कार बनेगा दिन में हम लोग तो मंदिर में आते हैं सुबह शाम मिला करके दस्त प्रणाम करते हैं तो ये तो अगर गणित बनाएंगे तो साल में हमको छत्तीस हो जाएगा पाँच दिन अगर नहीं भी आ पाए मान लीजिए तो छत्तीस संस्कार हम सोच सकते हैं कितना ज़्यादा करवाएगा तो एक साल के अंदर आपको निधिध्यासन होगा अगर हम करेंगे तो, तो नहीं हो जाएगा छत्तीस साल भर में बार बार हम लोग भूल जाएंगे किंतु तो अभ्यास बनाना पड़ता है और क्रिया के साथ अगर अभ्यास को हम जोड़ते हैं जो क्रिया की हमारे लिए अवश्य भावी है जाना पड़ेगा प्रणाम तो करना होगा उसी के साथ जोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे इसका संस्कार बनेगा संवेदनम स्फुर तद ओंकार अवलंब्य वह जो संवेदना उसको तद तद्वित वो संवेदनम उसको ओंकार अवलंब्य ओंकार को आलंबन बना करके उस संवेदना को हम स्मरण करेंगे तो हम वो संवेदना पहले हमको स्मरण होना चाहिए तो स्मरण होने के लिए उसका पहले हमको अनुभव होना चाहिए संस्कार होना चाहिए कहीं हो रहा है हम उसको ध्यान देने से संस्कार बन जाएगा उसका अवलंबन बना करके तद वाच्यम ब्रह्म अस्मी ध्यात तद वाच्य ये जो अंकार का वाच्य ये जो विषय रहित तो संवेदना हुआ वही संवेदना मैं हूं ब्रह्म वही है अहम इति इतिहायत वो संवेदना अर्थात जो चैतन्य विषय अनुपरतम संवेदनम संवेदना अर्थात तो ज्ञान हो गया तो यहाँ वो जो चैतन्य वास्तविक वहाँ मतलब वो ज्ञान का जो विषय कहा जा सके विषय नहीं बनता है वो मतलब वास्तव जो वहाँ स्फुरीत होता है वो ही ब्रह्म अस्मी ध्या तद्दाच्य दस नव टिप्पणी देखिए तदकार अवलंब्य ध्यायेति अन्वय ओंकार अवलंबन तद ध्यानम अभिनयती तद्वाच्य ओंकार को आलम्बन बना करके उसका ध्यान करें ओंकार उच्चारण करने से विषय रहित संवेदना आ जाएगा फिर वही विषय रहित संवेदन का ही ध्यान करें ओंकार का ध्यान नहीं जो विषय रहित संवेदन हुआ अर्थात कुछ अर्थात कोई विषय नहीं है मैं विद्यमान हूँ इस प्रकार के उसी को कहते हैं ब्रह्म अश्मी वही जो विषय रहित जो संवेदना हुआ यही वास्तविक ब्रह्म का अभिव्यक्ति करता है और वही ब्रह्म मैं हूँ इस प्रकार की ध्यात पर तथा असमर्थ जो इस प्रकार के ध्यान नहीं कर पाया टीका में आगे जो इस प्रकार के ध्यान नहीं कर पाता ओम शब्दे एवं ब्रह्म कुरियात ओम शब्द में ब्रह्मदृष्टि करें पहले था ओम उच्चारण करने से उसका जो वाच्यार्थ आया विषय अनुपरक्त जो संवेदना ये हो गया उसका वाच्य उसमें ध्यान करें नहीं होता है तो ओम उच्चारण किया उसी शब्द के ऊपर ध्यान करें तो तत्रापि असमर्थ तीन नंबर टिप्पणी तत्रापि यथोक्त तो ध्याने अपि अभी अर्थात तो जो विषय रहित तो संवेदना उसी को हम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की ध्यान करें अगर नहीं कर पाता है तो तीन नंबर टिप्पणी आगे ओम शब्द प्रतीकमी एत स्फुट अच्छा भाष्य में पहले देख लीजिए तद तो पदम यदुत्सितया यदि ओम शब्द वाच्यम ओम शब्द प्रतीकम च यदत पदम जो पद यदुभुत्सित्वया बुद्ध मिष्ट आप जो जानना चाहते थे यदतदमित शब्द वाच्य वो पदार्थ ओम शब्द का वाच्य है और ओम शब्द प्रतीक भी है ओम शब्द वाच्य यहाँ क्या समास सकेंगे ओम क्या षी ओम शब्द का वो वाच्य है और ओम शब्द प्रतीकम च यहाँ बहुबरी ओम शब्द प्रतीक है जिसका अभी वो ब्रह्म के लिए ओम शब्द प्रतीक है जैसे विष्णु भगवान के लिए सालग्राम ये प्रतीक है यहाँ बहुब्री ओम शब्द वाच्यम ओम शब्द प्रतीकम च ओम शब्द उसका प्रतीक है प्रतीक है अर्थात ओम शब्द में ही ब्रह्म दृष्टि करे टीका में इसको कह दें अत्रापि असमर्थः अर्थात वाच्य में ध्यान करने के लिए अगर सामर्थ्य नहीं है ओम शब्द है एव ओम शब्द है चार नंबर टिप्पणी अयम एवं ब्रह्म इतिम शब्दं भावयेत यही ओम शब्द ही ब्रह्म है जैसे हम जब जाते हैं शिव जी में जल चढ़ाने के लिए तो सामने में अर्थात तो जो शिवजी का कुछ और कल्पित रूप है वो दिखता है ना ये लिंग दिखता है लिंग ही दिखता है तो हम अभिषेक करने का समय में पुष्प ये पत्र चढ़ाने का समय में पत्थर मान कर के करते हैं ना शिवजी मान करके करते हैं तो इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं ये प्रतीक उपासना है अयम एव ब्रह्म हम जब अभिषेक करते हैं तो अयम एवं शिव इसी प्रकार की करते हैं अयम एवं ब्रह्म इति ओम शब्द भावयेत ओम शब्द का उच्चारण करेगा और शब्द को ही ब्रह्म मान करके जैसे प्रतिमा विष्णु धिया जैसे प्रतिमा को विष्णु भगवान मान करके उपासना करता है इसी प्रकार की प्रति उपासना हुआ तो अगर जो विषय अनुपरक्त संवेदना ज्ञान स्फुर अगर वह बुद्धि में नहीं आता है अथवा आने से उसका संस्कार इतना क्षीर्ण है कि वह रहता ही नहीं ध्यान करने चलेंगे तो एक मतलब क्षण के बाद चला गया वो तो कर नहीं पाएगा कठिन होगा तो फिर ही ओंकार उच्चारण करें इस प्रकार की अभ्यास करें दो प्रकार की कह दिया गया ओम शब्द का वाच्य के ऊपर ध्यान करे अथवा ओम शब्द को प्रतीक बना करके यही शब्द ही ब्रह्म है इस प्रकार की ध्यान करे ब्रह्म दृष्टि में ये मंत्र का तात्पर्य हुआ यहाँ टीकाकार बहुत अच्छा चीज कह दिए इसको थोड़ा स्मरण रहे तो अच्छा है अच्छा आगे एक तद्यवाक्षरम द्धे, ब्रह्म एक तद्यवाक्षरम परम एत्यवाक्षर ज्ञावा यो यदिछस्ती तस्तव अक्षरम अक्षरम जो ओंकार कहा गया यही ब्रह्म है और एक परम त यही अक्षर ही ब्रह्म है ब्रह्म अर्थात अपर ब्रह्म है और यही अक्षरम परम परम अर्थात परम ब्रह्म है प्रथमे दे दिया एतदेवाक्षरम ब्रह्म ब्रह्म अर्थात अपर ब्रह्म और एक तैयवाक्षरम परम परम अर्थात वहाँ परम ब्रह्म पूर्व में अपर शब्द का अध्याहार बाद में ब्रह्म शब्द का अध्याय इस प्रकार की एक अक्षरम ज्ञातवा यही ओंकार इसी को ज्ञातवा ज्ञातवा अर्थात उपास्य क्योंकि अभी यहाँ उपासना कहा गया है यो यदिच्छसी तस्तत जो जो चाहता है उसको वो प्राप्त हो जाता है ये सब अर्थवाद है नहीं तो हम कहेंगे ओंकार उपासना किए तो सब मिल जाएगा वास्तविक तो क्या होगा ओंकार उपासना करने से वो पदार्थ से राग हट जाएगा पदार्थ से पदार्थ मिल गया मिल जाने से क्या होता है जो क्षणिक चांचल्य वो दूर हो जाता है तो यहाँ ओंकार उपासना करने से और राग दूर हो करके क्षणिक चांस चले क्या ये हमेशा के लिए दूर हो जाएगा इसलिए तो वो पदार्थ नित्य प्राप्त हो जाएगा जैसा माना गया जो कहेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे उपासना करेंगे वेदांत श्रवण करेंगे बार बार कहा जाएगा आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा वेदांत श्रवण करने से अर्थात प्राप्त ही नहीं रहेगा अच्छा ये यो यदि से तस् आज यहाँ तक ओ सं नो मित्र